वेदांत दर्शन अध्याय तीन पाद चार सूत्र छत्तीस संबंध प्रकार अंतर से पुनः उपासना विषय कर्मानुष्ठान की विशेषता का प्रतिपादन करते हैं अंतरा चापे तो तद दृष्टि है छत्तीस सूत्र छत्तीस तो इसके सिवा अंतरा आश्रम धर्मों के अभाव में ची भी केवल उपासना विषयक अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तदृष्टि है क्योंकि श्रुति में ऐसा विधान देखा जाता है व्याख्या श्वेताश्वतरूपनिषद में कहा है स्वदेह मरणिम कृत्वा प्रणवम चोतरारणी ध्यान निर्मथ नाभ्यासाद निर्मथनाभ्यां पश्य निगूढ़वत अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परमदेव परमेश्वर को देखे इस कथन के पश्चात युक्त रूप से परमेश्वर में ध्यान की स्थिति के लिए प्रार्थना करने तथा उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करने का भी वर्णन है तदनंतर यह कहा गया है कि हे साधक संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्वान्तरयामी परमेश्वर की प्रेरणा से तुम्हें उन परब्रह्म परमात्मा की सेवा समाराधना करनी चाहिए उन परमेश्वर की ही शरण लेकर उन्हीं में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए ऐसा करने से तुम्हारे पूर्वकृत समस्त संचित कर्म साधन में विघ्न कारक नहीं होंगे इसके बाद इसका फल आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार बताया है इसी तरह अन्य श्रुतियों में भी केवल उपासना से ही परमात्मा की प्राप्ति बताई है इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने में असमर्थ हैं उनको केवल उपासना के धर्मों का पालन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है संबंध इसी बात के समर्थन में स्मृति का प्रमाण देते हैं अपिचा स्मर्यतें इस अपिचा इसके सिवा स्मर्यतः इस स्मृतियों में भी यही बात कही गई है व्याख्या गीता आदि स्मृतियों में जो वर्णाश्रमोचित कर्म के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पाप योनी चांडाल आदि को भी भगवान की शरणागति से परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है वहाँ भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि मेरी प्राप्ति में वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान दान तथा नाना प्रकार की क्रिया और उग्र तप हेतु नहीं है केवल मात्र अनन्य भक्ति से ही मैं जाना देखा और प्राप्त किया जा सकता हूँ इसी प्रकार श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी जगह जगह इस बात का समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रम की मर्यादा से रहित मनुष्य केवल भक्ति से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है यह किरात यहाँ कि हूणाध्रपुिंद पुकसा आभीरकंका यवना खसादय ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुंती तस्म प्रभ विष्णवे नम कि हूण आभीर कंक आभर्कन खस आदि तथा अन्य। जितने भी पाप जोनि के मनुष्य वे सब जिनकी शरण लेने से शुद्ध हो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं उन सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है इन सब वचनों से यह सिद्ध होता है कि उपासना संबंधी धर्मों का अनुष्ठान ही परम आवश्यक है संबंध अब भागवत धर्मानुष्ठान का विशेष महात्मा सिद्ध करते हैं विशेष विशेषानुग्रहश्च अच्छा इसके सिवा विशेषानुग्रह भगवान की भक्ति संबंधी धर्मों का पालन करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है व्याख्या ऊपर बतलाई हुई अन्य सब बातें तो भागवत धर्म की विशेषता में हेतु है, है ही उनके सिवा यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकार के धर्म कर्म आदि का आश्रय न लेकर जो अनन्य भाव से केवल भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करता है उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि उन भक्तों के लिए मैं सुलभ हूं, उनका योग योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। भक्ति का वर्णन श्रीमद्भागवत में इस प्रकार आया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्मावेदनम भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवन अर्चना वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदन ये भगवत भक्ति के नौ भेद हैं इन्हीं को नौधा भक्ति कहते हैं उनका योग क्षेत्र मैं स्वयं भन करता हूँ भगवान ने अपने भक्तों का महत्व बतलाते हुए श्रीमद् भागवत में यहाँ तक कह दिया है कि मैं सदा भक्तों के अधीन रहता हूं। इसके सिवा इतिहास पुराण और स्मृतियों में यह वर्णन विशेष रूप से पाया जाता है कि भक्ति का अनुष्ठान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है यही कारण है कि भगवान के इस भक्त स्वभाव को जानने वाले निरंतर उनके भजन स्मरण में ही लगे रहते हैं तथा वे भक्त जनमुक्ति का भी निरादर करके केवल भक्ति ही चाहते हैं संबन्न अब अन्य धर्मों की अपेक्षा भागवत धर्मों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं अतराध्यायों लिंगाच सूत्र उनतालीस अतः ऊपर बतलाए हुए इन सभी कारणों से यह सिद्ध हुआ कि इतर अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवान की भक्ति विषयक धर्म श्रेष्ठ है तो इसके सिवा लिंगात लक्षणों से स्मृति प्रमाण से च भी यही सिद्ध होता है या क्या? ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि अन्य सभी प्रकार के धर्मों से भगवान की भक्ति विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है इसके सिवा स्मृति प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है श्रीमद् भागवत में कहा है विपराद विसट गुणयुतादरविंदनाभ पादारबिंद विमुखाथव पचम परिष्ठम मन्ने मन्े तदर्पित हितार्थम प्राणम पुनाति सकुल न तो भूरिमान बारह प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चांडाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ जिसके मन धन वचन कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित है क्योंकि वह भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से सारे कुल को पवित्र कर सकता है परंतु वह बहुत मान वाला ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता अहोबत स्वपचोतो गरियान यान यजिह्रे वर्तते नाम तोभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहूस शत्रुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गन्थ येते अहो आश्चर्य है कि जिसकी जिभा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप यज्ञ तीर्थ स्थान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिए इसी प्रकार जगह जगह भगवान के भक्तों के लक्षण बतलाते हुए वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने वालों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है संबंध इस प्रकार उपासना विषयक श्रवण कीर्तन आदि विशेष धर्मों का महत्व दिखलाया गया अब यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश आश्रम का व्यतिक्रम करना चाहे तो कर सकता है या नहीं यदि कर ले तो उसका व्यक्तित्व तो कैसा माना जाना चाहिए इत्यादि अतः इस विषय का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं तद्भु तद्भुत ना तद्भाव जैमिनेरपी निमातद्रुपभावेभ्य दु, दु, सूत्रचाली तद्भुत उच्च आश्रम में स्थित मनुष्य का तू तो अतद्भाव उसे छोड़कर पूर्व आश्रम में लौट आना न नहीं बन सकता निमातद्रुपा भावेभ्य क्योंकि शास्त्रों में पीछे न लौटने का ही नियम है श्रुति में आश्रम बदलने का जो क्रम कहा गया है उससे यह विपरीत है और इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है जैमिने अपि जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है व्याख्या जो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके हैं उनका पुनः गृहस्थाश्रम में लौटना शास्त्र संम्मत नहीं है इसी प्रकार वान का भी पुनः गृहस्थ में प्रवेश उचित नहीं है क्योंकि ऊँचे आश्रमों में जाकर पुनः लौटने का श्रुति स्मृतियों में निषेध है तथा आश्रम बदलने का जो क्रम श्रुति में बताया गया है वह तो इस प्रकार है ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवे गृही भूतवा वनी भवेदत् वनी भूत प्रव्रजेत यदि वेतरथा ब्रह्मचरिया प्रव्रजेद गृहाद्वा वनाद ब्रह्मचर्य को पूरा करके गृहस्थ होवे गृहस्थ से वान हो और वान से सन्यास ले अथवा दूसरे प्रकार से यानी ब्रह्मचर्य से या गृहस्थ में अथवा वान से ही सन्यास ले अतः पीछे लौटना उस क्रम से विपरीत है इसके सिवा इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है इन सब कारणों से जैमिनी ऋषि की भी यही सम्मति है कि तत् उच्च आश्रम से पुनः लौटना नहीं हो सकता इसलिए यही सिद्ध हुआ कि वेद और स्मृतियों में जो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने की रीति बताई गई है उसको छोड़कर आश्रम का व्यतिक्रम करना किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है संबंध इस प्रकार का मनुष्य प्रायश्चित कर लेने पर तो शुद्ध हो जाता होगा इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र 41 न अधिकारी कम अपी पतनाुमान तदयोगात च इसके सिवा अधिकारिक कम प्रायश्चित के अधिकारी अन्य आश्रम वालों के लिए जो प्रायश्चित बताया गया है वह अपि भी न उसके लिए विहित नहीं है पतनानुमानात क्योंकि स्मृति में उसका महान पतन माना गया है तद योगात इसलिए वह प्रायश्चित के उपयुक्त नहीं रहा या क्या ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि ब्रह्मचारी का व्रत भंग हो जाए तो वेद और स्मृतियों में उसका प्रायश्चित बताया गया है तथा गृहस्थ में भी ऋतुकाल आदि का नियम पालन भंग कर दे तो उसका प्रायश्चित है क्योंकि वे प्रायश्चित के अधिकारी हैं परंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया वे यदि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट स्त्री प्रसंग आदि में प्रवृत्त होकर पतित हो गए हैं तो उसके लिए शास्त्रों में किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान नहीं है क्योंकि स्मृतियों में उनका अतिशय पतन माना गया है इसलिए वे प्रायश्चित के अधिकारी नहीं रहे जैमि आचार्य की भी सूत्रकार के मतानुसार यही सम्मति है कि उनके लिए प्रायश्चित का विधान नहीं है संबंध इस पर अन्य आचार्यों का मत बताते हैं सूत्रभ्यालिस उपपूर्वम अपित्वे के भावम दुक्तम एक एक कई एक आचार्य तू तो उपपूर्वम उसे उपपादक अपि भी मानते हैं इसलिए वे असनवत भोजन के नियम भंग के प्रायश्चित की भांति भावम इसके लिए भी प्रायश्चित का भाव मानते हैं तदुक्तम जब आप शास्त्र में कही है यह भी उनका कहना है व्याख्या कई एक आचार्यों का कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने व्रत से भ्रष्ट होकर प्रायश्चित्व का अधिकारी होता है वैसे ही वानप्रस्थी और सन्यासियों का भी प्रायश्चित्य में एकाधिकार है क्योंकि यहाँ पातक नहीं है किंतु उपपातक है और उपपातक के प्रायश्चित का शास्त्र में विधान है ही अतः अभक्ष्य भक्षण आदि के प्रायश्चित की भांति इसका भी प्रायश्चित अवश्य होना उचित है संबंध इस पर आचार्य अपनी सम्मति बताते हैं सूत्र तिरालिश बहिस्तुभ थापि स्मृतिराचाराच तू तो किंतु उभय थापि दोनों प्रकार से ही बही वह अधिकार के बहिष्कृत हैं स्मृत है क्योंकि स्मृति प्रमाण से च और आचारात शिष्टाचार से भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या वे उच्च आश्रम से पतित हुए सन्यासी और मान प्रस्थी लोग महापाचकी हो या उप पातकी दोनों प्रकार से ही शिष्ट संप्रदाय और वैदिक ब्रह्मविद्या के अधिकार से सर्वथा बहिष्कृत हैं क्योंकि स्मृति प्रमाण और शिष्टों के आचार व्यवहार से यही बात सिद्ध होती है उनका पतन भोगों की आसक्ति से ही होता है अतः वे ब्रह्म के अधिकारी नहीं हैं श्रेष्ठ पुरुष उनके साथ यज्ञ स्वाध्याय और विवाह आदि संबंध भी नहीं करते हैं संबंध इस प्रकार उच्च आश्रम में आश्रम से भ्रष्ट हुए द्विजों का विद्या में अधिकार नहीं है यह सिद्ध किया गया अब जो क्रमों के अंगभूत उदगीत आदि में उपासना की जाती है उसका कर्ता यजमान होता है या कर्म करने वाला ऋतिक इस पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है सूत्र 44 स्वामिनः फल रित्यात्रेय स्वामिनः उस उपासना में यजमान का ही करतापन है इति ऐसा आत्रेय आत्रेय मानते हैं फलश्रुते क्योंकि श्रुति में यजमान के लिए ही फल का वर्णन किया गया है व्याख्या आत्रेय ऋषि मानते हैं कि श्रुति में जो इस उपासना को इस प्रकार जानता है वह पुरुष वृष्टि में पांच प्रकार के शाम की उपासना करता है उसके लिए वर्षा होती है वह वर्षा कराने में समर्थ होता है बृहदारण्य को उपनिषद में प्रस्तुता द्वारा की जाने वाली अनेक प्रार्थनाओं का उल्लेख करके अंत में उद्गाता का कर्म बताते हुए कहा है कि उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिसकी कामना करता है उसका आगान करता है इस प्रकार फल का वर्णन करने वाली श्रुतियों से सिद्ध होता है कि यज्ञ के स्वामी को उसका फल मिलता है अतः इन फल कामना युक्त उपासनाओं का कर्तापन भी स्वामी का अर्थात यजमान का ही होना उचित है संबंध इस पर दूसरे आचार्य का मत कहते हैं सूत्र 45 अर्त्विजम इतुलोमी तस्में ही परिक्रियते आर्त्विकम कर्तापन ऋत्विक का है इति ऐसा ओडुलोमी ही ओडुलोमी आचार्य मानते हैं ही क्योंकि तस्मय उस कार्य के लिए परिक्रियते वह ऋत्विक यजमान द्वारा धन धान से भरण कर लिया जाता है व्याख्या आचार्य ओडुलोमी ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमान का नहीं किंतु तो ऋत्विक का ही है तथापि फल यजमान को मिलता है क्योंकि वह ऋत्विक कर्म के लिए यजमान के द्वारा धन दानादि से वरण कर लिया जाता है अतः वह दाता द्वारा दी हुई दक्षिणा का ही अधिकारी है उसका फल में अधिकार नहीं है संबंध सूत्रकार श्रुति प्रमाण से अपनी संपत्ति प्रकट करते हैं सूत्र छियालीस श्रुतेश्च श्रुते श्रुति प्रमाण से च भी ओडुलोमिका ही मत उचित सिद्ध होता है व्याख्या यज्ञ का रित्विक जो कुछ भी कामना करता है वह निसंदेह यजमान के लिए ही करता है इसलिए इस प्रकार जानने वाला उद्घाता यजमान से कहे कि मैं तेरे लिए किन किन भोगों का आगान करूं। इत्यादि श्रुतियों से भी कर्म का कर्तापन ऋत्विक का और फल में अधिकार यजमान का सिद्ध होता है संबंध इस प्रकार प्रसंगानुसार सकाम उपासना के फल और कर्तापन का निर्णय किया गया अब ब्रह्म विद्या का अधिकार किसी एक ही आश्रम में है या सभी आश्रमों में इस बात का निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सहकार्यांतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विध्यादिवतन सूत्र सैतालीस तद्वतः ब्रह्म संबंधी साधनयुक्त साधक के लिए तृतीयम बालकपन और पांडित्य के साथ कहा हुआ जो तीसरा मौन साधन है वह विधे है सहकार्यांतर विधि ही क्योंकि उसका दूसरे सहकारी साधन के रूप में विधान है विद्याधिवत दूसरे स्थल में कहे हुए विधिवाक्यों की भांति पक्षीण एक पक्ष को लेकर यह भी विधि है व्याख्या कहोल ने याज्ञवल्क से साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप पूछा उसके उत्तर में याज्ञवल्क ने सबके अंतरात्मा परमात्मा का स्वरूप संकेत से बताकर कहा कि जो शोक मोह भूख प्यास बुढ़ापा और मृत्यु से अतीत है वह परमात्मा है ऐसे इस परमात्मा को जानकर ब्राह्मण पुत्र कामना धन कामना तथा मान बढ़ाई और स्वर्ग संबंधी लोक कामना से विरक्त होकर भीक्षा से निर्वाह करने वाले मार्ग से विचरता है इसके बाद इन तीनों कामनाओं की एकता करके कामना मात्र को त्याज्य बताया और अंत में कहा कि यह ब्राह्मण उस पांडित्य को भली भांति समझ कर भाव से स्थित रहने की इच्छा करे फिर उससे भी उपरत होकर मुनि हो, हो जाए फिर वह मौन और अमौन दोनों से उपरत होकर ब्राह्मण हो जाता है अर्थात ब्रह्म को भली भांति प्राप्त हो जाता है इत्यादि इस प्रकरण में सन्यास आश्रम में परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया इस वर्णन में पांडित्य और बाल्य भाव के अंत में तो निष्ठा स्थित रहने की इच्छा करे यह विधि वाक्य है परंतु मुनि शब्द के बाद कोई विधि नहीं है इसलिए सूत्रकार का कहना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए वचनों में स्पष्ट विधि का प्रयोग न होने पर सहकारी भाव से एक के लिए प्रयुक्त विधि वाक्य दूसरे के लिए भी मान लिए जाते हैं वैसे ही यहाँ भी पांडित्य और बाल्य भाव इन दो सहकारी साधनों से युक्त साधक के प्रति उनके साथ कहे हुए इस तीसरे साधन मुनि भाव के लिए भी विधि वाक्य का प्रयोग पाक्षांतर से समझ लेना चाहिए ध्यान रहे इस प्रकरण में आए हुए बाल्यभाव से दो दंभ, मान आदि विकारों का अभाव दिखाया गया है और मननशीलता को मौन कहा गया है अतः ब्रह्म का शास्त्रीय ज्ञान अर्थात पांडित्य उक्त विकारों का अभाव अर्थात बाल्यभाव और निरंतर मनन तथा निदिध्यासन अर्थात मौन इन तीनों की परिपक्व अवस्था होने से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है यही इस प्रकरण का भाव है संबंध पुरुषोत्तम में जिस प्रकरण पर विचार किया गया है वह संन्यास आश्रम का द्योतक है अतः जिज्ञासा होती है कि संन्यास आश्रम में ही ब्रह्म विद्या का साधन हो सकता है या अन्य आश्रमों में भी उसका अधिकार है यदि संन्यास आश्रम में ही उसका साधना हो सकता है तो श्रुति में गृहस्थ आश्रम के साथ साथ ब्रह्म विद्या का प्रकरण क्यों समाप्त किया गया है वहाँ के वर्णन से तो गृहस्थ का ही अधिकार स्पष्ट रूप से सूचित होता है अतः इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं कृष्ण भावाद तो गृहणोपारह सूत्र अड़तालीस कृष्ण भावाद अर्थात गृहस्थ आश्रम में संपूर्ण आश्रमों का भाव है इसलिए तो ही गृहणा उस प्रकरण में गृहस्थ आश्रम के साथ उपसंहार ब्रह्म विद्या के प्रकरण का उपसंहार किया गया है व्याख्या गृहस्थ आश्रम के चारों आश्रमों का भाव है क्योंकि ब्रह्मचारी भी गृहस्थ आश्रम में स्थित गुरु के पास ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वानप्रस्थ और सन्यासी का भी मूल गृहस्थ ही है इस प्रकार चारों आश्रमों का गृहस्थ में अंतर्भाव है और ब्रह्म विद्या का अधिकार सभी आश्रमों में है यह भी श्रुति का अभिप्राय है इसलिए वहाँ उस प्रकरण का गृहस्थ के वर्णन के साथ साथ उपसंहार किया गया है तथा पूर्व प्रकरण में जो सन्यास आश्रम का संकेत है वह साधनों की सुगमता को लक्ष्य करके कहा गया है क्योंकि किसी भी आश्रम में स्थित साधक को ब्रह्म ज्ञान संपादन के लिए पुत्रैषणा आदि सभी प्रकार की कामनाओं तथा तो राग द्वेषादि विकारों का सर्वथा नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा दूसरे आश्रमों में विघ्नों की अधिकता है और सन्यास आश्रम में स्वभाव से ही उसका अभाव है इस सुगमता को दृष्टि में रखकर वैसा कहा गया है न कि अन्य आश्रमों में ब्रह्म विद्या के अधिकार का निषेध करने के लिए संबंध प्रकारांतर से पुनः सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध किया जाता है सूत्र ४९ उन्चास मौनवदितरेशम अपात इतरेशा अन्य आश्रम वालों के लिए अपि भी मौनव मननशीलता की भांति उपदेशात विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश होने के कारण सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार सिद्ध होता है व्याख्या जिस प्रकार पूर्व प्रकरण में मननशीलता अर्थात मौन रूप साधन का सबके लिए विधान बताया गया है इसी प्रकार स्तुति में अन्य आश्रम वालों के लिए भी विद्योपयोगी सभी साधनों का उपदेश दिया गया है जैसे इस महा प्रकार ब्रह्मवेत्ता की महिमा को जानने वाला शांत मन को वश में करने वाला मननशील दांत इंद्रिय समुदाय को वस्म्य करने वाला उपरत भोगों से सम्बन्ध रहित तितुक्ष सुख दुख से विचलित ना होने वाला और समाहित ध्यानस्थ होकर अपने ही भीतर उस सबके स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणों में भी कही है इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या का अधिकार सभी आश्रमों में है संबंध सैतालीसें सूत्र के प्रकरण में जो बाल्य भाव से स्थित होने की बात कही गई थी उसमें बालक के कौन से भावों का ग्रहण है यह स्पष्ट करने के लिए कहते हैं सूत्र पचास अनाविष्कयात अनाविष्कन अपने गुणों को प्रकट न करता हुआ बालक की भांति दम्भ और अभिमान से रहित हुए अन्वयात क्योंकि ऐसे भावों का ही ब्रह्म विद्या से संबंध है याख्या। अपने गुणों को प्रकट न करते हुए बालक के भाव को स्वीकार करने के लिए श्रुति का कहना है अतः जैसे बालक में मान दम्भ तथा रागद्वेष आदि विकारों का प्रादुर्भाव नहीं तथा गुणों का अभिमान या उसको प्रकट करने का भाव नहीं है उसी प्रकार उन विकारों से रहित होना ही यहाँ बाल्यभाव है अ पवित्र भक्षण आचार, हिंता, असोच और स्वेच्छाचारिता आदि निषिद्ध भावों को ग्रहण करना यही अभिष्ट नहीं क्योंकि विद्या के सहकारी साधन रूप से श्रुति में बाल्य भाव का उल्लेख हुआ है अतः उसके उपयोगी भाव ही लिए जा सकते हैं विरोधी भाव नहीं इससे श्रुति का यही भाव मालूम होता है कि ब्रह्म विद्या का साधक बालक की भांति अपने गुणों का प्रदर्शन न करता हुआ दंभ, अभिमान तथा राग द्वेष आदि से रहित होकर विचरे संबंध यहाँ तक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है अब यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रों में जो ब्रह्म विद्या का फल जन्म मृत्यु आदि दुखों से छूटना और परमात्मा को प्राप्त हो जाना बताया गया है वह इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है या जन्मांतर में इस पर कहते हैं सूत्र इंक्यावन अधिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद अप्रस्तुत प्रतिबंधे किसी प्रकार का प्रतिबंध उपस्थित न होने पर ही कम इसी जन्म में वह फल प्राप्त हो सकता है अपे प्रतिबंध होने पर जन्मांतर में भी हो सकता है दर्शनाथ क्योंकि यही बात श्रुतियों और स्मृतियों में देखी जाती है व्याख्या श्रुति में कहा गया है कि गर्भ में स्थित वामदेव ऋषि को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई थी भगवत गीता में कहा है कि नहि ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तादगत कल्याणमय कर्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती किंतु यह दूसरे जन्म में पूर्वजन्म संबंधी शरीर द्वारा प्राप्त की हुई बुद्धि से युक्त हो जाता है और पुनः परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लग जाता है तत्र तम बुद्धियोगम लभते पौर्वदेहिकम यते चतो भूय संसिधो गुरुनंदना इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों के प्रमाणों को देखने से यही सिद्ध होता है कि यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं होता तब तो इसी जन्म में उसको मुक्ति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है और यदि कोई विघ्न पड़ जाता है तो जन्मांतर में वह फल मिलता है तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता संबंध उपयुक्त ब्रह्म विद्या का मुक्ति रूप फल किसी प्रकार का प्रतिबंध न रहने के कारण जिस साधक को इसी जन्म मिलता है उसे यहाँ मृत्युलोक में ही मिल जाता है या लोकांतर में जाकर मिलता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र भावन एवं मुक्ति फला नियम तदवस्थाविते तद, तद अवस्थाधित है एवं इसी तरह मुक्ति फला नियम किसी एक लोक में ही मुक्ति रूप फल प्राप्त होने का नियम नहीं है तद अवस्थावधतय क्योंकि उसकी अवस्था निश्चित की गई है तद अवस्थावधतय उसकी अवस्था निश्चित की गई है इस कथन की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है व्याख्या ब्रह्म विद्या से मिलने वाले मुक्तिरूप फल के विषय में जिस प्रकार यह नियम नहीं है कि वह इसी जन्म में मिलता है या जन्मांतर में उसी प्रकार उसके विषय में यह भी नियम नहीं है कि वह इस लोक में मिलता है या ब्रह्म लोक में क्योंकि जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह साधक अमृत हो जाता है और यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है सदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये सृदयृता अथ मृत्यो मृतो भवती अत्र ब्रह्मा समस्तें इत्यादि वचनों द्वारा श्रुति में मुक्तावस्था का स्वरूप निश्चित किया गया है अतः जिसको वह स्थिति शरीर के रहते रहते प्राप्त हो जाती है वह तो यही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और जिसकी वैसी अवस्था जहाँ नहीं होती वह ब्रह्मलोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है चौथा पाद संपूर्ण श्री वेदव्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का तीसरा अध्याय पूरा हुआ